वज्रभित भीम वज्रभितुहाचेता शतनीथ्वा चमृषण शवसा भवतु परमेश्वर वह मृत वज्रभित वज्र को धारण करने वाला है दस्युओं का हनन करने वाला है भयंकर है उग्रह, उग्र तेजस्वी है सहस्र चेता सैकड़ो हजारों ज्ञान को धारण करने वाले हैं के पदार्थों को ले जाने वाले है। वाले, हैं, रखने प्राप्त कराने वाले हैं रिववाह विज्ञान स्वरूप है, है। चमरेशो न सेना के समान या सेनापति के समान बलपूर्वक बल के साथ पांच जन पांच प्रकार के प्राणों का उत्पन्न करने वाला मरुत्वा मरुत्व के समान आधार नो है इंद्र ऊति हमारी रक्षा के उसे मंत्र में साधक प्रार्थना करता है आप इतने महान हैं और उसे हमारी रक्षा करें आप विशेषण इसमें दिया ईश्वर कैसा है वज्रभत वज्र को धारण करने वाला है वज्र कहते हैं कठोरता को वज्र अभी नाम वज्र है और यहाँ जिससे कूटते मारते हैं किसी को वज्र कहते हैं तो ईश्वर के पास इस प्रकार का कोई मुखदर्द जैसा नहीं होता है कहां से हाथ ही नहीं है उसके और मात नहीं है इस तरह से उसको किसी करेगा वो ऐसे तो नहीं कूटेगा ना तो क्या है कि जैसे हमको तो किसी चीज को अलग अलग करने के लिए कूटना पड़ता है हमको अलग नहीं कर सकते हम चूरना पड़ता है अगर कण कण अलग कर देते तो चूरने की जरूरत नहीं थी लाते भी है ना और तोड़ते भी है तो सरल कौन सा होता है गलना सरल होता है ना तो अंदर से गल जाता है वो गलना भी वही है और अलग करना भी एक ही चीज है दोनों तोड़ करके लेको पहले तोड़ते भी है और पानी में भी भिगो देते हैं दोनों से वो अलग अलग ही होती है जैसे वो होती है ना मुल्तानी मिट्टी लगानी हो तो उसके ढेले तो पहले तोड़ लेते हैं फिर भी छोटे छोटे बच ही जाते हैं उसके ढेले अब तोड़ नहीं सकते तो अब क्या करते हैं फिर उसको पानी में डाल देते हैं तो पानी में भी वही होता है अलग अलग ही होता है वो तो अगर पहले से पानी उसमें डाल दें ढेले में तो उसमें थोड़ी देर लगेगी जल्दी नहीं जाता है ना पानी अंदर तो इस कारण से पहले कूट देते हैं उसको छोटा छोटा बना देते हैं अब डालते हैं लेकिन पहले से अगर पानी पूरे में पहुंचाया जा सकता था तो कूटने की आवश्यकता नहीं थी तो इसे क्या होता है वो तो एक ही कण को पकड़ सकता है ना किसी भी चीज की जो भी है इस वो पूरी पृथ्वी को एक क्षण में अलग कर सकता है कण तो क्योंकि एक एक कण पकड़ सकता है ना वो तो एक एक कण यदि पकड़ सकता है सबको एक साथ अलग भी किया जा सकता है और एक ही साथ बनाया भी जा सकता है पूरी पृथ्वी को एक साथ बना सकता है और एक साथ वो अलग कर सकता है से उसको ऐसे चूरने की नहीं अपेक्षा होती है यहाँ जो वज्र शब्द कहा गया है तो हमारा जैसे यहाँ चूरने वाला यंत्र होता है वज्र तो ये अर्थ नहीं होगा लागू क्योंकि तो उसके अनुकूल नहीं है ये वो इसका होगा लेकिन शब्द तो पढ़ा हुआ है कि जो कोई ऐसा शब्द जिसको शिष्ट ने उचारा है विद्वान व्यक्ति जानकार व्यक्ति किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है तो वो अगर लग रहा हो तो भी उल्टा नहीं होता है वो, क्योंकि अतिरिक्त नहीं करेगा प्रयोग जो बुद्धिमान होता है वो निरर्थक कार्य नहीं करता है कभी तो इस कारण से उसके लिए क्या हो जाता है अनर्थकम ज्यापकम भवती एक परिभाषा है व्याकरण की अनर्थकम ज्ञापक हाथकम ज्ञापक विशिष्ट व्यक्ति ने सच्चे व्यक्ति ने जानकार व्यक्ति ने, ने नहीं नहीं अस्टि है यदि ये प्रयोग किया है कि वो वहां बैठ नहीं रहा यार तो उसका होता ही नहीं है फिर भी प्रयोग कर दिया उसने तो इसका अर्थ नहीं कि अशुद्ध प्रयोग है वो तो फिर होगा कि वो किसी और चीज को बता रहा है जहा पक है वो कारण जैसे है कि एक सूत्र है ना एंड इन कुटादिंग की ये क्या होता है गांग धाणित प्रत्यय जो है वो मित हो जाए ड इसमें है उसको नित बोलेंगे ना तो उसने कहा नहीं ये नित हो जाए उदाहरण लो लौकी जैसे कोई बहुत मोटा आदमी होता है तो क्या बोलते हैं कौन आ रहा है हाथी आ रहा है हाथी आ गया बोलते हैं ना तो हाथी तो नहीं होता है ना वो लेकिन जो बोला जा रहा है वो अशुद्ध नहीं है ऐसे देखिए तो शब्द तो बैठे ही गए नहीं वो बैल जैसे खाता है ये कितना खाता है बैल जितना तो कोई भी आदमी बैल जितना तो नहीं खाएगा ना कभी ये का जो प्रयोग हो रहा है उसका अर्थ नहीं है ना वहां पर झूठा होना चाहिए था अगर शब्दार्थ लेते तो वो झूठा हो जाता तो ये नियम नहीं है कि अगर साक्षात अर्थ नहीं दे रहा है शब्द तो अशुद्ध है झूठाई ही ऐसा नहीं होता है अभी व्यक्ति जानकार ने किया है प्रयोग तब नहीं होगा हाँ ज्ञानी ने किया है तो झूठ हो जाएगा वो गलत प्रयोग है वो लेकिन अगर जानबूझ के किया गया है तो गलत नहीं है फिर क्या होगा वो दूसरा अर्थ देगा अपने से मिलता जुलता होता है फिर सदृशता अर्थ होता है वहां इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए हूँ जो साक्षात अपना अर्थ नहीं दे रहा हो तो वहां होता है इसका सदृश है कुछ उसके बराबर का कोई दूसरी चीज होगी अब व्यापक का मतलब यही होता है यहां पर भी कह रहा है वज्र तो वज्र तो सीधे सीधे संगत नहीं है ईश्वर के साथ वो चूरने की अपेक्षा हो तो वैसे ही तोड़ देगा अलग अलग बिखेर देगा तो इसलिए वो नहीं करेगा इस चीज का प्रयोग तो अब क्या होगा फिर ये ज्यापक है वज्र को धारण करने वाला वज्र जैसा उसका स्वभाव है कुछ ऐसे कार्य हैं जो वज्र जैसे करता है वो कठोरता से करता है तो ऐसा कौन सा कार्य है जो ईश्वर इतनी कठोरता से करता है वो तो न्याय है ये। न्याय दयालुता से नहीं होता है न्याय के लिए कठोर बनना पड़ता है अगर न्यायधीश कठोर नहीं हो तो वो दंड नहीं दे सकता है किसी को न्याय नहीं कर सकता है इस कारण से न्याय करने में हर समय कठोरता की अपेक्षा होती है जैसे देखिए कि कोई व्यक्ति इतना सुंदर है मनुष्य शरीर में यदि है जो जीवात्मा जीवात्मा को यानी कोई किसी शरीर को आपको कहा जाए इसका हाथ काट दो पैर काट दो और कुछ कर दो अंग भंग कर दो तो कैसा लगेगा नहीं करेंगे ना उसको आंख फोड़ दो इसकी तो नहीं फोड़ सकते लेकिन ईश्वर सारे काम करता है हाथ भी तोड़ देता है आख भी फोड़ देता है पैर भी काट लेता है सारा काम करता है ऐसे भी तो प्राणी है ना जिनके आंख नहीं होते तो फोड़ रखी है ना उसने तो पैर वाला ले लो वो घिसटते रहते हैं ऐसे पैर तो नहीं होते ना उसके तो उसका पैर काट ही तो रखा है ना यानी जो चलने का प्रयोजन है वो तो बंद नहीं किया उसका लेकिन चलने का जो साधन होता है वो नहीं दिया तो पैर काटने का यही तो अर्थ होगा ना पैर काटने से और क्या होगा चल नहीं पाएंगे चलना चाहते हैं जिसको चलना नहीं है उसका पैर नहीं हो तो कोई बाधा नहीं है फिर जिसके लिए चलना है पैर उसके लिए आवश्यक है जिसको चलना ही नहीं है उसके पैर आवश्यक नहीं है उसको ये नहीं दिया, है। नहीं दिया ना पैर उसको चलता है घिसटता रहता है ना पैर वाला जैसे चलता है वो घर से नहीं चल सकता हमको चलने में जैसे सुख होता है ना चलता है लेकिन जैसे पैर वाला चलता है ना जितना सुख से घिसटने वाले को सुख नहीं होता है आपको याद यदि हो, हो तो बचपन का देखो आप भी तो चलते ना घिसट घिसट के छोटा बच्चा कैसे चलता है वो हाथ पैर पर वो चलता है ना लेकिन फिर भी वो खड़ा होना चाहता है वो प्रयत्न करता है कि मैं चल के ऐसे चलूं जाऊं ऐसे घिसट के नहीं जाना चाहता है ऐसी और दूसरे को भी देखो सांप को ही आपने देखा होगा उछल के भागता है वो जो बहुत तेज भागना होता है तो घिझड़ता नहीं है कूद मारता है उसकी इच्छा होती है कि वो बहुत कष्ट है उसके लिए हाँ जो भी होगा यानी वो ऐसे कूद के मारता है तो इसका क्या अभिप्राय है कि वो घिसटना नहीं चाहता है उसको बाधा होती है उसमें चलने से लेकिन अब वो उपाय नहीं करे क्या तो लेकिन उसको किसने ऐसा किया उस जीव को ईश्वर ने किया है ना तो मान लो उस मनुष्य में जब था वो वो तो ठीक ठाक था और उसको ही सांप जब बनाना शुरू किया उसने तो मन में तो आया होगा ना कि क्या होगा इसके साथ जिस स्थिति में डाल रहे हैं वहां इसके साथ क्या होगा उसको दिखा होगा या नहीं दिखा होगा पूरा दिखता होगा ना तो एक मान लो बहुत सुंदर व्यक्ति था वो पहले अब उसको उसने सांप बनाया है तो सोच दोनों चीजें आई कि नहीं उसके सामने तो भी आपको यदि दंड देने के लिए कहा जाए ना किसी व्यक्ति को हाथ पैर काट दो तुम तो नहीं कर पाएंगे इतना कसाई की थे छोड़ दो वो कसाई होगा तो वो फिर न्याय नहीं कर पाएगा वो तो अन्यायपूर्वक करता है उसकी छोड़िए जो न्यायकारी व्यक्ति भी है वो नहीं कर पाएगा ऐसे केवल ये तभी होता है जब हम अंदर कठोरता रखते हैं किसी अपने व्यक्ति को दंड देना होता है या अपने आप मान लो कभी कुछ दंड लेना हो भोजन में या अन्य किसी का तो कितना सोचना पड़ता है आज भोजन छोड़े कि नहीं छोड़े आखिर बलात छोड़ते हैं ना फिर खा लिया एक बार अधिक अब वो जुकाम हो गया या और कुछ हो गया तो अगले बार के लिए उस समय तो सोच लेते हैं कि अगली बार नहीं खाना इसको लेकिन जब खाने का समय आता है तब कितना साहस करना पड़ता है तब जाकर के नहीं छोड़ते हैं उसको तो अपने को भी कठोर बनाना होता है ना ऐसे ही किसी को भी विपरीत परिस्थिति में डालने के लिए बहुत अधिक कठोरता की अपेक्षा होती है बच्चे या कोई चीज से क्यों बिगड़ता है उसके माता पिता या अध्यापक इतने कठोर नहीं हो पाते हैं कि इनको उचित दंड दे सके फल रह जाते हैं इस कारण से वो नहीं दे सकते उसको दंड और परिणाम होता है वो बिगड़ जाता है फिर तो सारी जीवात्मा एक से एक है अगर ईश्वर कठोरता नहीं करे तो सबको सत्यानाश कर देगा ये तो इस कारण से वो दंड देता है इतना तो दंड देने के लिए कठोरता चाहिए ऐसे एक जो आज मनुष्य है ना वही कीड़ा बना हुआ है कीड़ा जो पता नहीं क्या क्या खाता है वो कितनी खराब से खराब चीजें खाता है ना जिसको हम सूंघ भी नहीं सकते उसको खा जाते हैं वो तो जीवात्मा वही है अब लेकिन उस परिस्थिति में डाला जा करके उसको तो बिना कठोरता किए नहीं डालेगा आंख बंद करके ही डाला होगा उसको जा तू यहाँ जा सुनता नहीं तो क्या करूं अब लेकिन फिर भी करना पड़ा है तो उसी भाव का केवल यहाँ संकेत है ईश्वर को कुछ नहीं लगता है ऐसा कुछ नहीं है जानपूर्वक किया जाए ना तो कुछ नहीं अंतर आता है दृष्टि में है वो यानी हम कभी ना सोच लेंगे वो ऐसा नहीं करेगा हमारी कल्पना में जो बात नहीं आती है ना उसको नहीं मानते हम दूसरे से हम ऐसी उपेक्षाएं कर, कर लेते हैं ना हम जो नहीं अनुभव कर सकते हैं तो वो भी नहीं कर पाएगा ये तो, तो फिर हम उसकी अवहेलना कर देते हैं जिसके स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं उसकी उपेक्षा हम करते हैं तो हमारा स्वभाव तो इतना है नहीं कठोर इतने सवल हम नहीं है तो ना होने के कारण हम कल्पना नहीं कर पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा वो करेगा मान नहीं, नहीं पाते पहले तो और नहीं मानने के कारण हम डरते नहीं है फिर उससे और ना डरने के कारण गलत करते हैं काम तो उसके लिए है कि नहीं उसके अंदर इतनी है क्षमता स्वभाव उसका है ये भी है ये समझना पड़ेगा ये कितना कट है ऐसा ही है उसके पास इतना स्वभाव है कठोर उसका वज्र को धारण करने वाला है जैसे यहाँ वज्र धारण करने वाला अत्यंत होता है कठोर उग्र होता है बिना उग्रता के वज्र नहीं धारण किया जा सकता है डंडा धारण करने वाला व्यक्ति बिल्कुल कोमल नहीं हो सकता है लाठी लेके जो चलता है वो ऐसे कोमल नहीं होता उसके हाथ फड़कते रहते हैं। तभी चलता है डंडा लेकर के नहीं पाता उसकी नहीं उसकी जो डंडा लेता है हाथ में वो अंदर से भी सोचता है कि आएगा तो क्या करेंगे वहां उसके अंदर तीव्रता होती है तो ये स्वभाव ईश्वर के अंदर भी है इसलिए कहा वज्रवृत बजर को धारण करने वाला है अर्थात जिस समय हम कोई भी पाप करते हैं बुराई करते हैं तो वो गिनती कर रहा है कि अब ये आ गया नंबर हमारे हाथ में वहां से शुरू हो जाएगा उसका आपको जान करके वहाँ रुकना चाहिए वहां याद करने की चीज है ये स्मरण करने की वो बजर को धारण करने वाला है अच्छा जी, इसमें ये तो ये दिया है कि वज्र का अर्थ केवल वज्र नहीं होता है अर्थांतर भी होता है इस अर्थ में दिया है यहाँ इन्होंने प्रमाण अर्थ प्राण भी होता है तो लेकिन बज्र यहां फिर न्याय दिया है ना पहला अर्थ दुष्ट विनाशक जो न्याय उसको धारण कर रहे हो यानी बज्र भृत शब्द है भृत मने धारण करना होता है तो धारण करने अर्थ में न्याय को धारण कर रहे हो किया है ना तो यहां वज्र का अर्थ न्याय है लेकिन ये फिर क्यों प्रमाण क्या दिया कि प्राणों व प्राण अर्थ होता है प्रमाण करके दे दिया ना अर्थ तो न्याय दिया प्रमाण कोई अर्थ दिया तो उसका अर्थ है कि दूसरे अर्थ में वज्र का प्रयोग होता है ये नहीं समझना कि अर्थांतर नहीं होता है तो इस कारण से यहाँ न्याय भी हो जाएगा या ऐसा तो को में उसमें नहीं आएगा ना प्राण धारण करने से कठोरता नहीं होता अर्थ निकलता है कठोरता का संबंध नहीं है न्याय के साथ है न्याय के साथ है अर्थ दूसरे ही होगा यहाँ इतने अभिप्राय है कि इसका अर्थांतर होता है कभी ये न कहेगी ये शब्द तो ये लिखा हुआ है तो न्याय अर्थ कैसे कर रहे हो प्राण लेने से होता था। ना प्राण वो है केवल यहाँ तो विशेष है ना दबाव डालने का तो वो अर्थ इससे नहीं निकलता है यहाँ केवल इतने ही प्रयोजन है कि दूसरे अर्थों में भी शब्दों का होता है प्रयोग जैसे देखो यहाँ प्राण अर्थ में किया हुआ है दूसरी बात है कि प्राण को जब निकालता है जैसे वहां फिर ये होता है कठोरता होती है निकालते समय देते समय तो कोमलता रही है। निकालते समय कठोर होकर निकालना पड़ता है किसी को मारना है ना कोई भी जैसे व्यक्ति मर जाता है ना मरने के बाद वो शरीर से अपने आप नहीं निकल सकता है तो यम है उसके बाद मरता है ये अंततः तो मरता है ईश्वर के हाथ से हाँ मरेगा यानी मरने से पहले वो मरता नहीं है यहाँ जो हमारे लिए मर जाता है अंततः नहीं मरता है वो यानी शरीर सब कुछ ठंडा हो जाते वे भी जीवित रहता है वो ईश्वर जब तक निकाल नहीं लेगा ना इससे तब तक नहीं मरेगा ना पूरा वो तो निकलना जो होता है वो ईश्वर के द्वारा होता है शरीर से और डालना भी उसी से होता है दूसरे की पहुंचनी है अपनी भी पहुंचनी है वहां जान के हम अपने आप मर नहीं सकते पूरे शरीर से निकल जाते तो हम दूसरे में भी कूद जाते ना फिर तो एक कभी भी निकल जाते फिर फिर हमको दूसरे जरूरत की फांसी लगाने की या कूदने की जरूरत क्या थी वहीं से निकल भागते हम तो। तो इसलिए निकलना भी हमारे बस में नहीं है तो जब हमारे बस में नहीं है तो फिर कोई दूसरा चाहिए ना वो दूसरे की भी पहुंच नहीं है तो उससे अनु निकलता है हाँ वो तो पता किसी और को पता नहीं चलेगा तो इसलिए अनुमान से होता है कि मारता भी वही है बस वस्तुता अंतिम रूप में जो है ईश्वर का ही है डालना तो है ही है निकालना भी उसी के हाथ का है उसके बिना नहीं निकलेंगे मार से निकलने का मतलब है कि ठीक है प्राण वहां से वो निकालता है ये प्राण निकालने का है इतना दूर तक कर सकते हैं प्राण को आप इधर से उधर करेंगे लेकिन निकालने का तो कहीं से निकलेगा आप आत्मा को निकालने के लिए कोई मार्ग की जरूरत नहीं है वो तो कहीं से भी निकलेगा अवरोधक ही नहीं है ना उसके लिए तो ये सब क्रिया शरीर के लिए तक है बस आत्मा को निकलने के लिए नहीं है प्राण निकलता है उसके जो प्राण वायु है ना ये यहां तक का तो चलेगा आत्मा इससे अलग है सूक्ष्म शरीर जो होता है सूक्ष्म शरीर के लिए है अपेक्षा उसको रास्ता चाहिए वो मुक्त वाला नहीं जाएगा इसमें लेकिन जो अभी जिसको दूसरा जन्म लेना है अथवा सूक्ष्म शरीर में है तो वो उसको कहीं से नहीं निकाला जा सकता है उसको रास्ता चाहिए फिर क्योंकि वो प्राकृतिक है ना तो प्रकृति के परमाणु एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के लिए उसको तो खाली करना पड़ेगा तो बद जीवात्माओं के लिए यह हो सकता है कि उसको स्थान विशेष से, से ही निकाला जाए लेकिन मुक्त हो गया हो तो छूट जाएगा सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है उसको कहीं से भी निकाला वहीं से छुट्टी हो जाएगी उसकी तो उसको ईश्वर तो छेड़ेगा भी नहीं अब वो छुट्टी कर देगा आप भागो यहाँ से जहाँ जहाँ जाना हो अच्छा जी, उसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, हो जाती है।, मुक्त के जो है वो नहीं अच्छा कहीं से नहीं निकलेगा जहाँ है ना वहीं से छुट्टी हो जाएगी उसकी मुक्त होने का मतलब है सूक्ष्म शरीर से हट टूटना अलग होना तो अब बंधन ही नहीं रहा ना तो बंधन नहीं तो निकालने का क्या, क्या मतलब है छुट्टी हो जाए तो अब नहीं आपको कहा जाए ना ऊपर जाना है अब तो यहीं से जा सकते हैं तो मुक्ति हो गई तो हो गई उसकी वहीं छुट्टी हो गई पूरी छुट्टी होने से ईश्वर अब पकड़ेगा ही नहीं उसको भागो यहां से अपने आप चला जाएगा वो तो वो रास्ता नहीं डूढ़ेगा किधर से जाऊंगा तो पूरा फिर खाली है भी कहीं भी जा सकता है वही भी रह सकता है नहीं नहीं जाएगा नहीं मुक्त को नहीं ले जाएगा ईश्वर कहीं ये देगा लेकिन आप सारी चेष्टा ये अपने आप करेगा प्रयत्न सारा अपना करेगा ये हाँ वो नहीं कुछ करेगा वो तो फिर तो बैठा रहेगा मुझे ले चलो वहा वो कहेगा थोड़ी देर रुक जा मैं दूसरा काम करता हूँ वो तो बाधा हो जाएगी उसके लिए ये नहीं शक्ति दे दी उसकी बस शक्ति अपना वो चलता रहे जान जाना हो जाओ बस तो अब उसको निकालने की रखने की प्रश्न ही नहीं है परमार्थ अर्थ जो है ये नहीं होता है तो पहले के लिए ही आएगा लेकिन जो बोला हुआ है कि मुक्त जीवात्माओं का ऐसा होता है उपनिषद वाला जो है ना ये ब्रह्मध्रण से निकलता है तो जीवात्मा निकलता है ये मुख्य अर्थ नहीं है वो तो खाली वही से छोट हो गया तो उसके अन्य जो प्राण आदि है बच जाते हैं भौतिक वो इस तरह से निकलेंगे उसमें हो जाएगा आत्मा निकलने की कोई वो नहीं ईश्वर का मिलता है पहले नहीं मिलता है प्रकृति से जब बद्ध है तो ईश्वर विशेष शक्ति बल नहीं देता है लेकिन जब प्रकृति से भी पृथक कर दिया तो अब तो वो किसी भी काम का नहीं रहता है ना अकेले तो उसमें उसको विशेष बल जान देता है अब उसके आधार पर करता है फिर अपने प्रयत्न अभी नहीं कर सकता अभी देता भी नहीं है विशेष बल जान, उस समय होता है उसको क्योंकि अभी दूसरा साधन दे दिया ना तो अब इसकी मर्यादा से उसको काम करना है अगर यहां भी देने लग जाए तो साधनों के देने का मतलब नहीं रहा कुछ वो क्यों देता है तो यहां मर्यादा से काम करेगा हटने के बाद विशेष शक्ति मिलेगी तो फिर उसी बात को दोबारा उसने कहा कि वज्रभित है वज्र को धारण करने वाला और दस्युहा जो दस्यु हैं दुष्ट हैं राक्षस हैं लूट मार करने वाले इसको क्या करता है वो मारता है मारने का मतलब होता है वही एक बात है एक तो सिद्धांत के रूप में पहले मार रखा है उनको कि तुम गलत काम कर रहे हो तो गलत काम करने से आधा मर जाता है व्यक्ति किसी भी कह दे ये देखो अच्छा व्यक्ति नहीं है और कान में चली जाए आवाज़ आपको दस उठे हूँ और किसी ने कह दिया आपके बारे में ये तो बहुत बेकार व्यक्ति है और आपको सुनाई पड़ गई तो नहीं रहेगी अब तो ऐसे ही उस व्यक्ति के सामने जो प्रसिद्ध डाकू है आधी आत्मा तो मर जाती है उसकी आत्म उसका समाप्त हो जाता है तो आधी बात चूंकि अब वेद में उसने कह दिया कि दुष्ट कर्म है करने योग्य नहीं है तो सिद्धांत रूप में उसने नियम लागू कर दिया एक तरह से विधान जो जो इस काम को करेगा वो दुष्ट कहेगा तो बड़ा व्यक्ति अगर कह देता है कि ये काम करना नहीं है और अब कोई करता है तो अब उसका शत्रु हो गया उससे वो डरना शुरू कर देगा उसी समय से ईश्वर के न्याय से क्या होता है आधे प्राण उसके तभी चले जाते हैं दुष्टों को मारने वाला है तो सिद्धांत रूप में भी मारता है पहले उसके बाद बाद में अब दंड दे के मारता है उसको यानी अगला जो जीवन शुरू होना है उसका वो दुख की ओर शुरू होना है उत्थान कहते हैं सुख की ओर जाने को पतन कहते हैं दुख की ओर जाने को मरना दुख की ओर है जीवन जन्म लेना सुख की ओर है गति तो यहां मारने का सीधा अर्थ ये होता है नहीं उसी में मार देता है उसको।, तो है उसको है लगता है वो हस करता है डरता नहीं तो छिपकी क्यों करता है आपको अच्छा काम हो मन में कोई जान भी जान आपको सूझ गया तो आपको वो होती नहीं कि कब बोल दू मैं दूसरों को बता दू आपने कोई अच्छी चीज बनाई बहुत तो अच्छी सभी के लिए उपयोगी है तो आप छिपा के रखना चाहेंगे क्या आपको लगे ना कब बोल दू इसको नहीं वो आदमी छिपके नहीं रहना चाहता है जो अच्छा जानता है इस काम को ये बहुत अच्छा काम है वो उसको छिपाना नहीं चाहता है दूसरे को बताना चाहता है वो लेकिन जानते हैं ये बुरा काम है तो फिर कैसे करेंगे कोई देख तो नहीं रहा है छिपाने की हो जाती है प्रवृत्ति तो ऐसी चोर है डाकू है वो अपनी शक्ति वहीं दिखाता है जब दूसरे अभी पुलिस वाले नहीं आए या उससे अधिक बल वाले नहीं आए अभी वहां वो करता है ईश्वर तो को, को नहीं करता वो वस्तुता नहीं जानता है ज्ञान होने के कारण नहीं करता है वो जैसे आप इसका ले लीजिए जी छोटे बच्चे होते हैं ना इसके भेड़ है भेंस, के बच्चे जो बच्चे जो छोटे होते हैं इसको डंडा दिखाओ तो नहीं डरते हैं ये बिल्कुल छोटा छोटा अभी है ही वो नया नया जन्म है उसको कितना मोटा डंडा दिखाओ नहीं डरता है तो पता नहीं क्या हाँ वो नहीं है कुछ दिन के लेकिन बड़े सारे डरते हैं डंडा देख के बच्चा तो नहीं हो अपने जैसे वही होता है ना जो बड़ा जानवर भैंस है इसको डंडा सामने ले जाओ तो डर जाते हैं ना ये बहल आदि लेकिन इसी का बछड़ा जो होता है छोटा वो नहीं डरता है तू तो क्यों नहीं डर रहा है अभी उसकी लहोई नहीं ठगाई तो चार बार होने के बाद पता लगता है ये भी कुछ चीज है अभी कुछ पता नहीं चलता है तो ऐसे ही हमको पता नहीं है ईश्वर के जो दंड है ना अंदर नहीं होते हैं वो समझ में नहीं आते इसलिए हम ईश्वर से नहीं डरते जनता के कारण जैसे जानवर नहीं डरता है उसी डंडे से बता रहा हूं कि वो दंड दे देता है वो सामाजिक रूप में ही दे देता है समाज में हम बहिष्कृत हो जाते हैं अच्छे काम करने वालों में ना होने से अब अधिकों से हमको बचना पड़ता है इन लोगों का जीवन कितना मतलब वो होता है दुस्साह समाज में नहीं रहते खुल कर के ये छिपके ही, ही रहना पड़ता है ना तो इनको उतना सुख कहा होगा खुद को निकलते हैं दिन में तो निकलते नहीं है या फिर जो छिपा के रखा है अपने को वो तो फिर प्रसिद्ध हो गया कि अच्छा है लेकिन उस काम से नहीं होता है प्रसिद्ध ये उसमें तो छिपके ही रहना होता है तो छिपके रहने वाला और खुल के रहने वाला में देखो सुख का अंतर बहुत अधिक अंतर होता है नेता दूसरे के साथ होता है उनको जो पद मिला हुआ ना उसको लेके चलते हैं वो उस हैसियत से आते हैं सामने कि मैं ये अधिकारी हूं चोर हूं से हैसियत से नहीं आता है उसको गद्दी से उतार दो फिर कहो कि आ जाओ आप सामने अब नहीं आएगा वो तो वो दूसरा ढाल ले रखा है ना बगल में उसकी कारण उसका साहस होता है पद से हटा देने की बात नहीं होगी हिम्मत उसकी वो दूसरा कारण है वहां किसने कहा कि दस्युहाय से दस्युओं दस को मारने वाले हैं आप भीम यहां साफ कर दिया भयंकर हैं आप भयंकर मतलब कभी भी वो क्षमा नहीं करता है दोष को दुष्टों को दोषों को करता है उसका दंड देता ही देता है उग्र का मतलब होता है तीव्रता रखने वाला अगर हाँ यहाँ भीम का दूसरा है जिससे देख करके जिसको डर जाया जाए उसको भीम कहते हैं भीम का मतलब एक तो होता है ना कि हम डराएंगे और एक होता है कि हमने नहीं डराया और देख के ही डर गए तो तरह की ना स्थिति तो भीम होता है वो डराने की जरूरत नहीं पड़ती उसको उसको देख के सामने वाला ही डर जाता है अपने आप अपनी तो तरफ से आंख दिखाते हैं हम किसी को डराना होता है कुछ करना होता है पहले नहीं डरता है वो फिर आंख दिखाते हैं बहुत तेज तेज बोलते हैं बहुत सारी चेष्टाएं करते हैं ना हम डराने के लिए ये डर जाए लेकिन वो फिर भीम में नहीं आएगा भीम होगा कि जिसको बिना कुछ किए ही डर जाएगा बस तो ईश्वर के लिए कहा कि उससे बिना कुछ किए डर होता है उसका स्वाभाविक तो डर हो जाएगा उससे पर ये ज्ञात होने पर सारी प्रक्रिया लागू होगी समझ में नहीं आया ज्ञात नहीं हो तब नहीं कुछ नहीं होगा तब तो मुर्दाई है वो तो उसको क्या पता फिर तो वहां के लिए है ये सारा ऐसा तो वो भीम है और भीम होने के लिए उग्र होना पड़ता है साहस कर, प्रयत्न करना पड़ता है उसके लिए स्वाभाविक नहीं है ऐसा वो करना ही पड़ेगा ना सोचना पड़ेगा कि नहीं अब नहीं छोड़ेंगे दंड देना ही देना इसको, तो उसमें तीव्रता रखनी पड़ती है इसलिए क्या वो उग्र भी होता है बहुत तेजस्वी होता है फिर शस्त्र लेकिन केवल ऐसा नहीं दुष्ट जैसे भी होते हैं भयंकर ये लोग भी डरा डरावने होते हैं कसाई भी होते हैं लेकिन इनके पास बुद्धि नहीं होती है फिर ये अच्छा पक्ष को नहीं सोच सकते किसी को सावधान नहीं करते हैं झपट करके मारते हैं लेकिन इसके क्या नहीं ऐसा नहीं ये चेता है पहले हजार प्रकार से चेतावनी देता है बताने वाला है ये ये मत करो ये मत करो ये मत करो बाद में दंड देता है ज्ञान विज्ञान पहले देता है कि नहीं करने के चाहिए इस तरह से हजारों ज्ञान बताता है पहले ऐसा नहीं करना चाहिए अनेक प्रकार से चेतास, आ, हजारों प्रकार से अनेक प्रकार से ज्ञान देने वाला या ज्ञान रखने वाला इस तरह का कि कैसे इसका सुधार हो सकता है तीता था और इसके साथ साथ अनेक प्रकार के सुखों को भी देने वाला होता है वस्तुओं को भी देता है कि तुम अगर ठीक से चलते हो तो इनके प्रयोग से चल सकते हो ऐसा प्रकार के देने वाला है और रिफवा जान स्वरूप भी है तो अब होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर दंड दे रहा है लेकिन जान पूर्वक दे रहा है तो दंड दोष नहीं होगा अब किसी को कष्ट दिया जाए दुख दिया जाए लेकिन जान पूर्वक यदि दिया जाए तो फिर दुख दुख नहीं है जैसे डॉक्टर है ना हाथ पैर काटता है सारा कुछ करता है तो काटना पीटना दुख तो है ना ये लेकिन नहीं माना जाएगा ना ये दुख के लिए है डॉक्टर का सुख के लिए होता है ऐसे न्यायाधीश भी दंड देता है तो जो दुख हाथ पैर काट रहा है मान लो तो दुख की ही स्थिति है ना वो ऐसे देखें तो पर वो बुरा नहीं है ना क्यों नहीं बुरा है कल ठीक होगा फिर वो अगर नहीं काटे तो आज ही मरेगा वो लेकिन काट देता है तो बच जाएगा कुछ दिन तो अगला सुख को ध्यान में रखते हुए कर रहा है ये इसलिए उचित है अनुचित नहीं है वैसे मारने वाला को तो वही काटना नहीं है उचित तो इसलिए कहा कि वो क्या है ज्ञान स्वरूप है जो ज्ञान स्वरूप होगा वो गलत नहीं करेगा फिर अनुचित नहीं करेगा उसके जो भी कर्म है वो फिर ठीक ही है तो ये वज्रवि है इतना दंड देने वाला सब कुछ है लेकिन जाम स्वरूप है इसलिए इसका ये स्वभाव दोषयुक्त नहीं है ना जैसे सेनापति हमारी रक्षा करता है अनेक प्रकार के सेनाओं बाहु से बाहुबल से ऐसी हमारी रक्षा करने वाला भी है वो वैसा अपने बल से रक्षा करता है पांच जन्य पांच प्रकार के प्राण हमारे जो है प्राण क्या है उत्पन्न करने वाला वही बनाने वाला वही तो मरुत्वान जैसे वायु आधार बना हुआ है हमारा जीवन का हर जगह हम चलते रहते हैं लेकिन हमको श्वास लेने की वो चिंता नहीं रहती है हर जगह लिए हुए तभी पर इतना सब कुछ होते हुए उसको फिर कहा इंद्र यानी सारे के सारे पराक्रम उसके अंदर हैं है तो इतना महान होते हुए हम उनसे यही संभावना करेंगे की आप हमारी रक्षा कीजिए हम होता है उससे हम रक्षा की कामना कर सकते है तो ऐसा ईश्वर होते हुए भी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रक्षा करता है करता है तो हमें स्वीकार करना चाहिए उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए होगा कि जैसे आपको एक ही बार में आम का पेड़ दे दिया जाए जितना भी चाहते हैं ना तो वो सारे रोप नहीं आएंगे एक साथ बनाने पर जीवन नहीं होगा बनेगा फिर जीवन का मतलब क्या होता है समय भी चा, कटना चाहिए ना उसके साथ आपको सौ साल जीना है तो सौ साल जीने के लिए क्या वो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का शरीर होता है तो इसमें कई स्थितियां आती है ना मान लो बुढ़ापे का शरीर दे दिया जाता और सौ साल जीने के लिए छोड़ दिया होता बचपन का शरीर सुंदर होता है लेकिन बचपन का ही सौ साल दे दिया जाता तो फिर क्या होता कुछ नहीं सुख होता ना और केवल जवान ही जवान रहते फिर क्या होता केवल कला होता झगड़ा ही होता बस कुछ नहीं होता मैंने ही बनाया ना फिर उसका तो कारण है कि दूसरे नहीं थे उसकी रक्षा करने वाले समर्थ इसीलिए बना दिया एक ही जीवन की देखो ना कल्पना करके एक ही अवस्था तो ये सुख नहीं होगा ना रहना चाहिए प्राकृतिक चीजों में अगर परिवर्तन नहीं हो तो एक क्षण के दूसरे क्षण से सुख नहीं देता है वो प्रत्येक क्षण सुख चाहिए के लिए परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन के लिए फिर अब बदलना पड़ेगा नया नया अवय भी तो देना होगा ना तो एक बार अगर बनाए तो सारे को समेट के एक ही अवस्था बनेगी बस दूसरी नहीं बनेगी कल आ गया आपको समझ में पहले एक साथ क्यों नहीं बनाता है एक बार यदि बना दे तो एक ही अवस्था होगी दूसरी अवस्थाएं नहीं आएंगी बनी बनाई चीज एक क्षण में जैसा भी बनता है ना वैसे ही बनेगा तो दूसरी अवस्था नहीं आएगी दूसरी अवस्था नहीं आने से क्या होगा अब दुख बनेगा दूसरे क्षण प्राकृतिक पदार्थ सुख नहीं देते हैं जैसे मुंह ले लो अब हलुआ और दूसरी बार चवाओ नहीं एक बार डाल लो बस मुंह नहीं चलाना तो अब क्या होगा वो तो हो ज़िए ज़िए नहीं होगा ना जब एक ही बार वो रख ही रहा है तो परिवर्तन एक क्रम है यानी पेड़ जैसे होता है फल वाला जो जिस अवस्था में है तो छोटे से होकर गया ना वहां तो एक बार कौन सी अवस्था बनेगी कोई एक ही तो बनेगी ना उसकी एक बार यदि बनाता है तो यह तो फल सही बनाएगा तो फल सही बनाएगा तो छोटा नहीं बनेगा सब पर लागू हो जाएगा फिर, पेड़ी क्यों नहीं बनाएगा मनुष्य शरीर भी तो बनाना पड़ेगा उसके वैसी मनी पूरी रचना ही होगी ऐसी पूरी सृष्टि की रचना एक जैसी होगी दूसरी जैसी होगी नहीं तो क्या भी पहले छोटा बनाया ऐसे भी नहीं बनाया लेकिन इसको मतलब किसी चीजों को तो बनाया है उसी ढंग से लेकिन उसके अंदर के परमाणुओं में फिर भी रखा अवकाश ठंडा गर्म आदि होना इसके कारण क्या होता है ना अलग अलग तरह के परमाणु आते हैं उसमें बदलते रहते हैं उसकी अवस्थाएं बदलती है तो इससे क्या होता है समय का संतुलन हो जाता है एक तो नहीं तो समय का संतुलन नहीं बन पाएगा और भोग गुण अलग अलग हमारे सामने आते हैं तो इस कारण से वो नहीं बनाता है एक साथ हाँ वो फिर सारा अपना आएगा परिवर्तन तो तो से वो एक बार नहीं बनाता है अब दूसरा जो आपका है कि बचपन में छोटा किया उसको तो प्रक्रिया तो वही रहेगी क्योंकि बीज एक ही होता है पूरे मनुष्यों का एक साथ ही बनता है वो तो बीज जैसे भी बनाएगा ना पूरी प्रक्रिया एक साथ भरेगा इसको यहां से यहाँ तक चलना है अगले बीज से अगले बीज बीज से से अगला चलेगा ना वो तो उसको पहले ही तो बनाना पड़ेगा ना ये कितना परिवर्तन इसमें आना है तो इसलिए रचना वो पहले एक बीज का ही करता है अब उस बीज को फिर उसी क्रम से बढ़ाएगा वो नहीं तो उससे अगला शरीर जो बनने वाला है नहीं बनेगा फिर वैसा तो निर्माण तो पहले वैसी करेगा वो लेकिन बाहर नहीं आने देगा इतनी रक्षा वो करेगा अंदर की प्रक्रिया वही होगी सब जीवन उसका अभी नहीं अंदर है वो इसलिए जीवन शुरू नहीं है इसलिए उसको कहेंगे जन्मा है जवान लेकिन प्रक्रिया उसकी शुरू से ही है हाँ उसी तरह क्योंकि नहीं होगा तो अगला शरीर वैसा नहीं बनेगा फिर नया बीज बनाना पड़ेगा उसका अलग बनाएगा इसका अलग बनाएगा तो वो परंपरा नहीं चली फिर इसलिए निर्माण एक डंका ही होता है